प्रश्न उत्तर दीप मारा साधक चर्या जिज्ञासा गीता के निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्मित्या इस श्लोक के भाष्य में अध्यात्मनित्या शब्द का अर्थ लिखा है परमात्म लोचन नित्या तत्परा आश्रम में रहने वाले साधु को काफी समय सेवा आदि व्यवहार करना पड़ता है तब चौबीस घंटे परमात्म स्वरूप का चिंतन कैसे करें समाधान इस श्लोक में ज्ञानी महापुरुष का लक्षण कहा गया है ज्ञानी का तो शरीर से होने वाले किसी कर्म या व्यवहार से कोई संबंध ही नहीं रहता क्योंकि वह जिस ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित है वह अक्रिय है ज्ञानी शरीर आदि के व्यवहार को अपने में आरोपित नहीं करता इसलिए उसका कोई व्यवहार उसके परमात्म चिंतन में बाधक नहीं बन सकता जैसे नाटक के पार्ट का कोई व्यवहार अभिनेता के वास्तविक ज्ञान में बाधक नहीं बनता हाँ साधक के लिए भी गीता में भगवान ने ज्ञान के साधन रूप से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम को कहा है साधक के लिए अवश्य समस्या है क्योंकि वह जिस मन से व्यवहार करता है उसी मन से उसे निरंतर परमात्म चिंतन का अभ्यास करना पड़ेगा इसमें भी जो साधक विविधिसु संयासी है जिसने पुत्रैषणा वित्तषणा और लोकाषणा तीनों को त्याग दिया है भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता है और निरंतर परमात्म चिंतन करता है उसके लिए यह समस्या नहीं आएगी क्योंकि उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है जो साधक इस प्रकार के चिंतन की निष्ठा में जीवन नहीं बिता पा रहा है उसके अंदर इस प्रकार का बल नहीं है उसके लिए यह समस्या आती है भोजन बनाते समय साक्षी भाव तो रहेगा नहीं मैं भोजन बना रहा हूँ यह भाव रहेगा उस समय यदि साक्षी भाव में केंद्रित रहे तो भोजन ही बिगड़ जाएगा आटा लेकर बैठे तो रोटी सेकना ही भूल जाएगा बड़ी जटिल समस्या है इस समस्या के लिए दो उपाय है पहला इस प्रकार का अभ्यास करता रहे जिससे कर्म के साथ वास्तविक संबंध मालूम न हो अथवा दूसरा उसका प्रत्येक कर्म स्व से संबंधित न रहकर ईश्वर से संबंधित हो जाए निरंतर ध्यान रखें कि इस कार्य संघात को बनाने वाला ईश्वर है उसने यह कर्तव्य दिया है उसकी शक्ति से मैं इसे पूरा कर रहा हूँ ऐसे साधक का जीवन ईश्वर परिधान के आधार पर चलता है जहाँ उसे सत्संग वेदांत श्रवण तथा चिंतन की सुविधा मिलेगी वहाँ रहेगा वहाँ जो कुछ कर्तव्य आएगा उसे गुरुसेवा अथवा ईश्वर की पूजा मानकर करेगा तो उसका सीधा संबंध उससे नहीं बनेगा बाकी समय वह आध्यात्म चिंतन में लगा रहेगा तो वही संस्कार उसे चौबीस घंटे संभालेगा इस प्रकार धीरे धीरे व्यवहार काल में भी उसका चिंतन बिना रखेगा बना रहेगा यदि साधक प्रत्येक व्यवहार को ईश्वर या गुरु से संबंधित करने में समर्थ हो जाएगा तो उसका व्यवहार से संबंध ही टूट जाएगा जैसे हाथ पैर स्वाभाविक खिलते हैं ऐसे ही उसके लिए व्यवहार स्वाभाविक हो जाएगा हमारे अनुभव के अनुसार तो यही एक उपाय दिखाई देता है साधक यदि निरंतर इसे अपनाता है तो उसको धीरे धीरे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अनुभव हो जाएगा जिज्ञासा आश्रम में रहकर सेवा करने वाले साधुओं को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए जिससे वे लक्ष्य की ओर बढ़ सकें समाधान साधुओं को चाहिए कि सच्चाई को कभी ना भूलें क्योंकि हम सत्य के उपासक हैं हम तो कई बार आश्रम के प्रबंधक संतों को भी कहते थे कि व्यवहार में तो विषमता रहती ही है परंतु हम आत्म उपासक हैं कभी किसी को थप्पड़ भी मारना पड़े तो अपने से बाहर करके नहीं मारना अरे कभी अपने अंगुली काटनी पड़ती है पर शत्रुता से नहीं शरीर के हित की दृष्टि से काटते हैं इसी प्रकार हम आत्म उपासक हैं सब हमारी आत्मा है इसलिए हमारे मन में कभी विषमता नहीं आनी चाहिए हम अपने लक्ष्य को न भूलते हुए सावधानी से व्यवहार करेंगे तो व्यवहार हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा यह कला भी व्यवहार करने करके ही मिलेगी क्योंकि साधु बनने से पहले तो हमने इस दृष्टि से व्यवहार किया नहीं था हमारे महाराज श्री कहते थे ईश्वर से साचे रहो और सदगुरु से सद्भाव साधक को हमेशा यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी एक एक चेष्टा को एक एक संस्कार को एक एक संकल्प को जानता है साथ ही गुरु के सभी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि तो गुरु से छुपा छुपाओगे तो दोस्त दूर कैसे होगा इस प्रकार संसार में अपने पाठ को पूरा करो